उपनिषद यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है इसमें कुल पच्चीस मंत्र है यह उपनिषद तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक घटकों को काटने में छुरी का अर्थात छुरी चाकू सदृश समर्थ है योग के अष्टांगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में से धारणा की सिद्धि और उसके प्रतिफल की यहाँ विशेष रूप से चर्चा है इस उपनिषद में कहा गया है कि सर्वप्रथम योग साधना के लिए दृढ़ आसन पर बैठकर प्राणायाम की विशेष क्रियाओं का अभ्यास करते हुए शरीर के सभी मर्म स्थानों में प्राण का संचार उसी प्रकार करें जिस प्रकार मकड़ी अपने द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म तंतुओं पर गतिशील रहती है तत्पश्चात क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हृदय कमल स्थित सुषुमना नाड़ी से प्राण तत्व का संचार करते हुए तथा अन्य बहत्तर हजार नाड़ियों का छेदन करते हुए उस परम ब्रह्म स्थान तक पहुँचा जा सकता है जहाँ पहुँचने पर जीव हंस समस्त बंधनों को काट डालने में समर्थ हो जाता है उस समय वह अपने समस्त कर्म बंधनों को जलाकर परम तत्व में उसी प्रकार लय को प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार दीपक निर्वाण गूझने के समय तेल बाती सभी को जलाकर परम ज्योति में विलीन हो जाता है इस प्रकार वह जीव पुनः कर्म बंधन में नहीं बंधता जीवन मुक्त हो जाता है यही इस उपनिषद का सार है शांति पाठ सहना सहनो सहनौन सहवीर तेजस्वी नमस्त महाविद्वी ओ शांति शांति शांति हरि ओ छुरीका संप्रभक्षा धारणा योग सिद्ध ये या प्राप्न पुनर्जन्म योग जायते योग की सिद्धि हेतु तो मैं धारणा रूपी छुरीका के संबंध में जहाँ वर्णन करता हूँ जिसे प्राप्त करके योग युक्त हो जाने वाले मनुष्य को जन पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता अर्थात वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है सुझाई गई धारणा का उपयोग करके मनुष्य बंधन मुक्त होता है इसलिए उसे बंधन काटने वाली छुरी कहा गया है संसारी व्यक्ति लौकिक कामनाओं के वसीभूत होकर बंधनों में बंधते हैं योगी जन अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम एवं प्रत्याहार की साधना करते हुए धारणा तक पहुँचते हैं तो आत्मसत्ता परमात्म सत्ता और दोनों के बीच आदान प्रदान इन तीनों में अपने चित्त को बांध लेते हैं इस धारणा के प्रभाव से सांसारिक बंधन छिन्न हो जाते हैं मंत्र क्रमांक दो से पाँच तक निर्धारित धारणा के पूर्व प्राणायाम का वर्णन है वेद तत्वाहित यथोक्तम भी स्वयं भुआ निःशब्दम देशय त्रासनमस्थित कुरोंगानी संहृत मनोहृति्यदश योगेन प्रणवन शनैशन पूरजेसम सर्वद्वार निध्य च उर्मुखकग्रीव कि प्राण सन्धार्य तस्भ्यरचारिण भूवा त्र ग्राण शनैरथ समृजे जैसा कि स्वयंभू ब्रह्मा जी का कथन है और जो भाव वेद के तत्त्वार्थ में सन्निहित है तदनुसार कोलाहल रहित स्थान में इसके लिए उचित आसन में स्थित होकर जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने संकल्प से समेट लेता है वैसे ही मन और हृदय के भावों को निरुद्ध बिखरने से रोक कर करे तथा ओंकार की बारह मात्राओं के माध्यम से उतने समय में धीरे धीरे प्राण रूप सर्वा को पूरक द्वारा अपने अंदर पूरित करें इस समय प्राण के सभी द्वारों को बंधों के माध्यम से रोक करके छाती मुख कमर गर्दन को ऊपर की ओर खींच कर सीधा तथा हृदय को कुछ उन्नत रखे इस स्थिति में नासिका द्वारा संचरित प्राण को कुंभक के द्वारा सभी स्थानों में धारण करे जहाँ तहाँ प्राणों का संचरण हो जाने पर फिर धीरे धीरे वायु को रेचक क्रिया द्वारा बाहर छोड़ दे ओंकार में तीन मात्राएं होती हैं बारह मात्रा का अर्थ हुआ चार बार ओंकार के सहज उच्चारण जितना समय लगकर लगाकर पूरक करे उसी अनुसार कुंभक एवं रेचक की मात्रा निश्चित करें। स्थिर मात्रा दृढ़ अंगुष्ठेन समातु प्रकुल जंघे चयत्र नि तथो से धारणा उक्त प्राणायाम का अभ्यास हो जाने पर पूरी सावधानी के साथ पैर के अंगूठे सहित टखनों में दो दो बार अर्थात टखनों और घुटनों के बीच के भाग जंघाओं या पिंडलियों में तीन तीन बार घुटनों और उरु अर्थात जांघों में दो दो बार तथा गुडा एवं जंडेंद्री में तीन तीन बार प्राणायाम द्वारा प्राणों के संचार की धारणा करें इसके बाद नाभी प्रदेश में प्राणों की धारणा करें करे प्रदेश से नीचे का भाग जो मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्रों से संबद्ध है उसमें प्राण प्रवाह की धारणा स्थित होने के बाद क्रमशः नाभी हृदय कंठ एवं उसके ऊपर मन बुद्धि अर्थात आज्ञा शस्त्रार आदि तक प्राण प्रवाह द्वारा धारणा को दृढ़ करने का संकेत आगे के मंत्रों में किया गया है तत्र नड़ी सुसुमना तो नाड़िभिर बहु भीर्वृता अनुरक्ता स स्य पीता स वहाँ पर ईड़ा पिंगला आदि दस नाड़ियों से आवृत सुसुमना नाम की ब्रह्म नाड़ी स्थित है वहाँ भी अनेक ताड़ियाँ स्थित हैं जो अति सूक्ष्म लाल पीली काली एवं तांबे के रंग की है अति सूक्ष्म तंत्री चुक्ला नाड़ी समाश्रयत तथा संचारिये प्राणा उर्णना भी व तंतुना यहाँ पर जो नाड़ी अति सूक्ष्म पतली एवं शुक्ल वर्ण की है उसका आश्रय प्राप्त करना चाहिए जिस प्रकार ऊर्णनाभी मकड़ी अपनी लार के तंतुओं द्वारा गतिशील होती है उसी प्रकार योगी को उस नाड़ी मंडल में प्राणों को संचलित करना चाहिए मकड़ी अपने ही अंश से सूक्ष्म तंतु पैदा करती है फिर उन्हीं तंतुओं के सहारे से इच्छित दिशाओं में गमन करती है नाड़ी तंतु प्राण द्वारा ही सृजित होते हैं और उन्हीं के माध्यम से प्राण शक्ति को काया तंत्र में गतिशील किया जाता है तथो रक्तोत्पलाहृदरम पुंडलीकम तद्वेदाते सुनिग्यते अध्यत्वा कंठ ठमाजातीम नाड़ी पूरी अंत मनसस्तुपरम गुह्युतिम बुद्धि निर्मल उस अर्थात नाभि के बाद वेदांत में जिसे दहर या पुंडरी कहा गया है वह महत आयतन वाला हृदय क्षेत्र है वह क्षेत्र रक्त कमल की तरह सदा प्रकाशित रहता है उस हृदय क्षेत्र के बाद नाड़ियों को पूरित करता हुआ प्राण प्रवाह कंठ में आता है उसके बाद मन क्षेत्र और उससे पूरे परे गुह्य निर्मल और तीक्षणबुद्धि का स्थान है पादर्म तद्रूप नाम चिंत मनोजद्वार तीक्षण योगमाश्रिथ इंद्रभद्रति प्रोक्त मर्म जंघातन तध्यान बल योगेन धारणात उर्वो मध्य संस्थाप्य मर्म प्राण विमोचन चतुराभ्या इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है उनके नाम रूप का चिंतन करें नित्य योगाभ्यास का आश्रय लेकर तीक्षण मन के द्वारा जंघाओं से लगा हुआ जो इंद्र नामक क्षेत्र है उसका छेदन करें वहाँ उर्वों के बीच मर्म का विमोचन करने वाले प्राण को ध्यान बल और धारणा के योग से स्थापित करके योगाभ्यास द्वारा मन की तीक्ष्ण धारणा से निशंक होकर मूलाधार से हृदय पर्यंत चारों मर्म स्थलों का छेदन अर्थात भेदन करें तथा कंठांतर योगी समूह नाड़ी संचयम एकोत्तरम नाड़ी शतम तासा मध्य पराचिरा सुसुमना तू परे लीना विरझा ब्रह्म रूपणी हिरातिष्ठ इरा तिष्ठ वापेण पिंगला दक्षिण इसके बाद योगी कंठ के अंदर स्थित नाड़ी समूह में प्राणों को संचरित करे उस नाड़ी समूह में एक सौ एक नाड़ियाँ हैं उनके मध्य में पराशक्ति स्थित है सुसुमना नाड़ी परम तत्व में लीन रहती है और विरजा नाड़ी ब्रह्म में है इड़ा का निवास बाई और है और पिंगला दाहिनी ओर स्थित है तयोर मध्य वरम स्थानमस्तम वेद स वेद वेद द्वासप्त तिलम इन अर्थात पीड़ा एवं पिंगला ना, दोनों नाड़ियों के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है उसे जो जानता है वह वेद अर्थात शाश्वत ज्ञान को जानने में समर्थ होता है सभी सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या बहत्तर बताई गई है जिन्हें तै कहा गया है छिंदते ध्यान योगेन सुसुम्निका न छिद्यते योग निर्मलधारेण चुड़ेनाल वर्चसा वर्च नाडी शतम धीर प्रभावादी हज जन्मदी जाति पुष्प समाजो गरी यथा वास्ति वैतिल ध्यान योग के द्वारा समस्त नाड़ियों का छेदन किया जा सकता है किंतु एक सुसुमना ही ऐसी है जिसका कि छेदन नहीं किया जाता धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा के प्रभाव से अग्निमत तेजोमयी एवं योग रूपी निर्मल धार से युक्त अर्थात धारणा रूपी छुरी से सैकड़ों सभी नाड़ियों का छेदन करना चाहिए इससे नाड़ियाँ उसी तरह से सुवास युक्त हो जाती है जिस तरह जाती, अर्थात चमेली के पुष्प से तिल अर्थात का तैल सुवासित हो जाते हैं एवं सुभाषुभ भावई सा नाड़ी ताम्ब तद्भाविता प्रपद्यन्ते पुनर्जन्मा विवर्जिता इस प्रकार योगी को चाहिए कि वह शुभाशुभावों से युक्त विभिन्न नाड़ियों को समझे उनसे परे सुसुमना नाड़ी में धारणा स्थिर करने से योगी पुनर्जन्म से रहित होकर शाश्वत परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है